ध्यान और आध्यात्मिक जीवन शरणागति अत्यधिक आत्मदोष दर्शन द्वारा स्वयं को दुर्बल न करो लोग अपने जीवन के विषय में शिकायत करते रहते हैं क्योंकि वे अपनी समस्याओं के कारणों को बने रहने देते हैं जब तक हम आंतरिक परिवर्तन न करें जब तक हम अपने मन का काया पलट न करें तब तक वह हमें कष्ट देता रहेगा क्या तुम श्री रामकृष्ण की पालतू कुत्ते की कहानी जानते हो एक कुत्ते का प्रारंभ में इतना लाड़ प्यार किया गया था कि उसके अपने मालिक की देह पर कूदने की आदत बन गई थी बाद में मालिक इसे नियंत्रित करना चाहता था लेकिन कुत्ता नहीं मानता था टीते जाने पर भी वह मालिक की देह पर कूदना चाहता था हमारा मन उस कुत्ते के समान है उसे इतने समय तक अनुचित प्रश्रय मिला है कि से नियंत्रित कर प्रभु के चरणों में अर्पित करना कठिन है लेकिन पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा हमें अपने मन को परमात्मा को समर्पित करने के लिए बाध्य करना है सर्वप्रथम नियमित साधना द्वारा कम से कम कुछ मात्रा में स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन लाओ और उसके बाद कर्म और उपासना का आदर्श स्वीकार करो केवल इतना ध्यान रखो कि तुम उतना ही कर्म स्वीकार करो जितना तुम प्रसन्नता पूर्वक कर सको प्रारंभ में निरंतर भगवत स्मरण बनाए रखना संभव नहीं होता अतः कर्म के प्रारंभ और अंत में अपने सभी कार्यों को प्रभु को समर्पित कर दो और यदि संभव हो तो कर्म के समय भी कर्म तभी यंत्रवत होता है जब तुम जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हो जब तुम यह भूल जाते हो कि जो कुछ तुम करते हो वह ईश्वर साक्षात्कार का उपाय है यंत्र की तरह कार्य करने से कोई लाभ नहीं हो, होगा हमारे कर्म के साथ समस्या मात्रा की उतनी ही नहीं जितनी कर्म की गुणवत्ता अर्थात जैसा हम उसे करते हैं कि है भगवत समर्पित बुद्धि से कर्म करने की हमारी असमर्थता कर्म को साधना के रूप में करने में मुख्य बाधा है और भगवत साक्षात्कार के लक्ष्य को निरंतर सामने रखे बिना समर्पण का भाव नहीं आ सकता बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता हमारी भगवत शरणागति का मापदंड है लेकिन जो व्यक्ति यह कहता है कि बड़ों के आज्ञा पालन करने में उसे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य और साधना से ही सब कुछ बलिदान करना या त्यागना पड़ता है तो उसने शरणागति के भाव को नहीं समझा है भगवत शरणागति की साधना से हमारा अहंकार उतना नष्ट नहीं होता जितना रूपांतरित होता है व्यक्ति चेतना विस्तारित हो जाती है और उसमें बड़े छोटे एवं बराबरी के सभी लोगों के लिए स्थान हो जाता है सच्ची शरणागति व्यक्ति को उच्चतर मेधा प्रज्ञा तथा सौम्यता प्रदान करती है जो दूसरों के द्वारा उसका दुरुपयोग नहीं करने देती शरणागति का अर्थ यह नहीं कि तुम मूर्खों का सा आचरण करो एक महान पंडित थे एक दिन उनकी पत्नी को कहीं जाना था और उसने अपने लौटते तक उन्हें चूल्हे पर दाल उबालने को कहा अब जब भोजन पकाना शुरू हुआ तो दाल में उफान आने लगा और उसका रसा बर्तन के से बाहर गिरने लगा पंडित भी तत्काल भगवान से प्रार्थना करने लगे बाद में पत्नी ने आकर उनके द्वारा किया झमेला देखा और पूछा कि उन्होंने यह क्या किया उसके बाद उन्हें डांटते हुए उसने कहा मूर्ख क्या तुम दाल पर थोड़ा तेल नहीं डाल सकते थे भगवान से प्रार्थना करते समय हमें सत्य और असत्य शुभ और अशुभ भले और बुरे को पहचानने के ज्ञान की प्रार्थना करनी चाहिए उनके द्वारा पहले से ही दिए गए ज्ञान के सहारे हमें यथास्भव अच्छा कर्म करना चाहिए और जो जो हम आगे बढ़ेंगे वे हमें अधिकाधिक ज्ञान प्रदान करेंगे बाह्य सहायता पर बहुत अधिक निर्भर करना तथा दूसरों से बार बार सलाह लेना एक महान बंधन है तुम आंतरिक पथ प्रदर्शक की ओर जितना अधिक मुड़ोगे उतना ही अधिक स्वाधीन होगे परमात्मा पर असीम विश्वास रखो और साहसपूर्वक जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करो हाथ कर्म में लगे रहे और मन परमात्मा के चिंतन में लगा रहे यदि तुम्हें बौद्धिक कार्य करना हो और मन को सांसारिक विचारों में लगाना पड़े तो अपने हृदय को इच्छा को परमात्मा में दृढ़तापूर्वक लगाए रखो अपने अहंकार को परमात्मा को समर्पित करो कर्म और उपासना साथ साथ होनी चाहिए हमारा आदर्श कर्म को उपासना में रूपांतरित करना है लेकिन यह निरंतर अभ्यास द्वारा कालांतर में ही संभव होता है इसमें सफलता के लिए कर्म करते समय भी तुम्हें कुछ हद तक प्रार्थना और ध्यान का भाव बनाए रखना चाहिए तुम यदि इसमें सदा सफल न हो तो कोई बात नहीं इन असल असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ियों में बदल दो हमें मन के एक भाग से भगवान का स्मरण करना चाहिए और दूसरे भाग से जीवन का कर्तव्य पालन करना चाहिए अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते आना चाहिए यह सब निश्चय ही कठिन है किंतु हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए श्री रामकृष्ण की धान कूटने वाली स्त्री की कथा क्या तुम नहीं जानते सब समय मित्रों से बात करते और ग्राहकों से मेल मोल भाव करते हुए उसे एक हाथ से ओखली में धान को चलाना पड़ता है और दूसरे हाथ से बच्चे को संभालना पड़ता है अपनी साधना में कुछ ऐसी ही कुशलता लानी पड़ती है शंकराचार्य का एक प्रसिद्ध गीत तुम्हें जानते हो तुम जानते हो जिसमें वे कहते हैं जो कुछ है करता हूँ प्रभु वह सब तुम्हारी आराधना है कर्म से प्रेम होने पर यह मनोभाव आसान हो जाता है जिस कर्म को तुम्हें करना पड़ रहा है उसके नैसर्गिक दोष के कारण यदि तुम उसे पसंद नहीं करते तो प्रभु से अपनी कठिनाई कहो और यह बताओ कि तुम केवल परिस्थितियों के दबाव से ऐसा कर रहे हो यदि चाहो तो तुम प्रभु से उसे हटा देने को और उसकी उपेक्षा कुछ अपेक्षा को श्रेष्ठतर कर्म देने को कर सकते हो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होने पर वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे अन्यथा यह जानो कि पुराना काम करते रहना तुम्हारे लिए कल्याणकारी है जहाँ तुम्हें उसी कार्य जिसे तुम पसंद नहीं करते से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है मैं निश्चित नहीं हूँ कि श्री रामकृष्ण हमें आदघात देते हैं या नहीं हमारी समस्याएं और कठिनाइयां हमारे कर्मों के फलीभूत होने के कारण है अतः भगवान को दोष देने के बदले हमें अपने अनुभवों से चाहे वे कितने ही कटु क्यों न हो लाभ उठाना चाहिए अधिकाधिक वैराग्यवान होना चाहिए और सदा भगवान को पकड़े रहना चाहिए वे हमारी कठिनाइयों को देख ही नहीं रहे हैं अपितु तो उनसे उभरने में हमारी सहायता करने के लिए भी तत्पर हैं प्रभु तुम्हें आध्यात्मिक स्रोत के निकट संपर्क में ले आए हैं इस स्रोत का अनुसरण करो और संपर्क बनाए रखो समय आने पर तुम चुप बैठे हुए या कठिन कर्म करते हुए सर्वदा भगवान के सानिध्य का अपने भीतर अनुभव करोगे कर्म और उपासना साथ साथ होने चाहिए और सही भाव के लिए सही भाव से किया गया कर्म भगवान की उतना ही स्वीकार्य है जितनी प्रार्थना ध्यानादि युक्त भक्तिपूर्ण उपासना मेरे गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी ने मुझे यह निर्देश दिया था कर्म प्रारंभ करने के पूर्व भगवान का स्मरण कर उन्हें प्रणाम करो कर्म करते समय बीच बीच में ऐसा करो और कर्म समाप्त होने पर भी यही करो यह आवश्यक नहीं है कि भगवान कृपा हमारे सभी भौतिक दुख कष्टों को दूर कर दें लेकिन यदि हम पर कृपा है तो हम जीवन की अग्नि में परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होंगे और हमारे भीतर के कलमश को जलाकर आंतरिक पवित्रता और भगवत इच्छा के प्रति अधिकतर शरणागति का भी विकास कर सकोगे तब हमारे दुख धन्य होंगे यदि वे हमें स्पष्टतर ज्ञान और दृढ़तर भक्ति प्रदान करें अपनी इच्छा को भगवत इच्छा के प्रति समर्पित कर भगवान का नाम लो अंतर्यामी परमात्मा का चिंतन करो भगवत सानिध्य का अनुभव करो और शांति से रहो प्रभु से मन और हृदय में नया प्रकाश और शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करो परिस्थितियां जैसी हैं उन्हें उसी तरह स्वीकार कर उनका श्रेष्ठतम सदुपयोग करने के अतिरिक्त तुम और क्या कर सकते हो तुम जानो या न जानो तुम्हारा भूत वर्तमान और भविष्य प्रभु पर निर्भर है अपनी भूमिका जितनी अच्छी तरह हो सके निभाना और यथा संभव परमात्मा के प्रति शरणागत होना ही हमारे लिए श्रेष्ठतम मार्ग है